कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्भजा स्रे व्यसेमदेवित जयु स्वस्ती स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाद स्वस्ती नक्षमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शातिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशवम बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम बदवेहाय दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति ही अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कबंधि का प्रश्न है कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है। आचार्य पिपलाजी कबंधी के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं क्रम से प्रजापति हिरण्यगर्भ से ये सारा संसार उत्पन्न होता है प्रपंच पंच बताया जा रहा है तो हिरण्यगर्भ ने मिथुन को उत्पन्न किया रई प्राण रूप रई प्राण से निष्पन्न हुआ तिथि समूह कहिए या अहोरात्रूहात्मक कहिए आपका संवत्सर इसलिए उसे उसके कारणभूत मिथुन रूप प्रजापति आत्मक कहा गया और संवत्सर भी अपने अवयव अयन द्वयात्मक होने से अयन मिथुनात्मक है अयन द्वयात्मक होने से मिथुनात्मक हुआ और फिर ये जो अयन द्वय है या मास कहिए अयन द्वयात्मक अयन द्वयात्मक संवत्सर कहिए ये मास समूह रूप भी है द्वादश आकृति में बताया गया था इसलिए उसे संवत्सरात्मक प्रजापति का अवयव मास होने से अवयवी संवत्मक प्रजापति को उसके अवयव मासो में समाहित बताया अंतर्निहित बताया मासो प्रजापति इस वाक्य ने कि संवत्मक प्रजापति के अवयव जो चैत्र मासादि हैं उनमें से प्रत्येक मास में उनका अवयवी संवत्सरात्मक प्रजापति विद्यमान है अपने हरेक अवयव से अभिन्न है तो जैसे जलबिंद गंगा के जलबिंदु में गंगा समाहित हैं विद्यमान है ऐसे ही विद्यमान है अपने एक एक मास में से प्रत्येक मास में ये समवसरात्मक प्रजापति बारह मासों में से प्रत्येक में और ये जो इसलिए इसे कहा जाता है मासों को भी समवसरात्मक प्रजापति रूप और वो जो प्रजापति रूप मास है उसके भी अवयव दो दो पक्ष है इसलिए संवत्मक प्रजापति में भी मिथुनात्मकत्व तो बताया जा रहा है तो आ, मासात्मक प्रजापति के कृष्ण पक्ष को मिथुन अंत रई रूप बताया गया और शुक्ल पक्ष को प्राण रूप बताया गया और शुक्ल पक्ष में बताई गई जो प्राण रूपता है इसकी प्रशंसा के लिए प्राण दृष्टि की शुक्ल पक्ष में प्रशंसा के लिए यह कहा गया कि मिथुन अंत पाती प्राण सर्वात्मा होने से उस सर्वात्मा प्राण रूप की दृष्टि शुक्ल पक्ष में करने वाले उपासक वो सर्वात्मक ही देखते हैं शुक्ल पक्ष को भी सर्वात्मक प्राण रूप होने से शुक्ल पक्ष सर्वात्मक है और सर्व के अंदर कृष्ण पक्ष भी आ जाता है इसलिए शुक्ल पक्ष को मात्र शुक्ल पक्ष के रूप में न देख करके प्राण के रूप में देखने वाले को कृष्ण पक्ष प्राणात्मक शुक्ल पक्ष से अलग शेष नहीं रहता अलग प्रतीत नहीं होता तो वह चाहे शुक्ल पक्ष में कुछ कर्म करें या कृष्ण पक्ष में कर्म करें इष्टादि माना जाता है उसका शुक्ल पक्ष में ही कृत शुक्ल पक्ष में ही इष्टादि कर्म कर रहा है प्राण उपासक कृष्ण पक्ष में करने पर भी और उससे उसे, उसे कृष्ण गति की प्राप्ति नहीं होगी समुच्चय कार्य होने से इष्टादि कर्म मात्र कार्य जो होता है उन्हें केवल कर्मी कहा जाता है उनको कृष्ण गति प्राप्त होती है कृष्ण गति है पुनरावृत्ति दिलाने वाला दक्षिणायन मार्ग और शुक्ल गति है उत्तरायन मार्ग जिससे जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है और केवल कर्मी की निंदा भी की गई बारहवें कंडिका के अंतिम अवांतर वाक्य में इतरे इतरस्मिन तो इतरे यानी केवल इष्टादिकारीण केवल कर्म कर रहा है तो शास्त्रोक्त वे इतरस्विन यानि कृष्ण पक्ष एवं इष्टम कुरंती ऐसा अन्वय करना इष्टम कुरंती का इधर भी अध्यार करना भले ही शुक्ल पक्ष में वे कर्म कर रहे हैं तो भी उनके केवल कर्मी के द्वारा किए गए शुक्ल पक्ष में जो कर्म है वे भी कृष्ण पक्ष में ही किए हुए माने जाते हैं क्योंकि उनके लिए उनके पास भेद दृष्टि है कृष्ण पक्ष अलग है शुक्ल पक्ष अलग है केवल कर्म यह समुच्चयकारी नहीं है इसलिए उन्हें शुक्ला गति की प्राप्ति नहीं होती कृष्णा गति प्राप्त होती है का अर्थ निकला शास्त्राधिकारी को चाहिए कि केवल कर्म न करके कर्म के साथ साथ उपासना भी करें समुच्चय अनुष्ठान करें इष्टादि कर्म करना तो अच्छा है लेकिन इष्टादि कर्मों के साथ साथ उपासना करना ये माना जाता है सोने में सुहागा का अर्थ और उत्कृष्ट स्थिति दिलाने वाला है इसलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध माम अनुस्मर से उपासना बताई गई और युद्ध से बताया आ, कर्म इष्टादि कर्म इष्टादि कर्मों में से क्षत्रिय का वर्ण विहित तो कर्म है युद्ध भी युद्धे चाप्य पलायनम क्षात्रम कर्म स्वभावजम कहते हैं भगवान गीता में तो केवल युद्ध करो ये नहीं माम मनुस्मर युद्ध चर्थ है हरेक शास्त्राधिकारी मनुष्य को अपने वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान के साथ साथ परमात्मा की भक्ति रूप उपासना जरूर करनी ही चाहिए महिमस्त्रोत्र में भी क्वकर्म प्रध्वस्त फलती पुरुषाराधनम रित तो पुरुष का आराधन रूप जो उपासना है वह उपासना के साथ कर्म करता है वो तो कर्म जो है अच्छा फलप्रद होता अच्छा फल है अपुनरावृत्ति तो समुच्चयकारी बने केवल कर्मी न बने यह प्रशंसा तथा निंदा का अभिप्राय है शुक्ल पक्ष में प्राण दृष्टि की प्रशंसा और केवल कर्म की निंदा करने वाले उपनिषद शब्दों का अभिप्राय है कि आस्तिक व्यक्ति केवल इष्टादि कर्म में ही व्यस्त न रह करके साथ साथ इष्टादि कर्म करते हुए भगवत भक्ति भी करे। उपासना भी करें अब भाष्य को देखिए थोड़ा भाष्य हो गया है पूरा हो गया आ, तो अपरो भाग शुक्ल पक्ष प्राण आदित्य अत्ता अग्निर् यहां तक हुआ है अब तस्माद येते ते ऋषय शुक्ल इष्ट कुरी ये जो मूल में वाक्य है इसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान यस्माद इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यस्माद इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देखिए यस्मात् सर्वं एव पश्यन्ति पश्यतः जिस कारण से शुक्लपक्षात्मक जो प्राण है उसे सर्वं एव पश्यन्ति पश्यन्ति जिस कारण से अच्छा हाँ अवतरण का अर्थ बाकी है ठीक है अवतरण का अर्थ बाकी रह गया तो हम तो अवतरण का अर्थ किए बिना सीधे भाष्य पढ़ लिए अवतरण को पढ़ करके तो शुक्ल कृष्ण उभयोरपी दर्श पूर्ण आसादी कर्माष्ठान दर्शना तस्माते ऋषय इत्यादि वाक्य अनुपन्नम आशंक्य शुक्ल प्राणात्मत्व ज्ञान स्तुति परतया व्याचष्टे यस्मादिति तो ये कहते हैं शुक्ल कृष्ण उभयोरपि दर्श पूर्णमादी कर्म अष्ठान दर्शनात् दर्श जो कर्म है उसका अनुष्ठान कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी होता है दर्श पूर्णमास याग के प्रधान छ याग याग समूहात्मक दर्श पूर्णमास है उसमें प्रधान छ याग है और अंग भूतो प्रयास अनुयाज अनेक है और उन सब का अनुष्ठान हो जाए तो माना जाता है एक दर्श, दर्श पूर्णमास संपन्न हुआ तो दर्श अमावस्या तो अमावस्या के समय प्रधान तीन याग किए जाते हैं और पूर्णमासी के समय तीन याग किए जाते हैं प्रधान तो अमावस्या तो कृष्ण पक्ष हुआ और शुक्ल पक्ष हुआ पूर्णिमा इनके बीच में यह अनुष्ठान होना है तो कृष्ण पक्ष तथा पूर्णिमा इन दोनों में भी हो रहा है का अर्थ है अमावस्या और पूर्णिमा में हो रहा है का अर्थ है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में भी दर्श पूर्णिमासादी कर्मों का अनुष्ठान देखा जा रहा है कर्मी कृष्ण पक्ष में कर्म छोड़ करके केवल ध्यान भजन मात्र करते हैं ऐसा नहीं कृष्ण पक्ष में भी कर्म करते इष्टादि तो यहां कैसे कह रही है श्रुति कि तस्मात् इष्टम कुरंती तो ये दर्श पूर्णमास्तो इष्ट कर्म है और ये इष्ट कर्म किया जा रहा है कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष उभय पक्ष में ऐसे कई कर्म है तो आदि कर्म अनुष्ठान येते दर्शपूर्णमादिकर्माष्ठानदर्शना ऋषिवाक्यम अपन्नम इसलिए मूलकंडिका में येते सुक्ले यह वाक्य युक्त है अनुपन्या का है अयुक्त है क्या अनुचित है श्रुत्यंतर के साथ विरोध इस वाक्य का प्रतीत हो रहा है ये जो शंका हुई इस शंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं कि यह वाक्य अर्थवाद है ये प्रशंसक है तो अनुपन्नमति आशंक्य शुक्ल प्राणात्मज्ञान स्तुति परतया व्याचे तो तस्मातेषय इस वाक्य की व्याख्या में प्राण प्र, जो दृष्टि है यानी उपासना है शुक्लपक्ष की प्राण रूप से उपासना की स्तुति करने वाला तस्माते ऋषय सुक्ले इष्टम कुरी यह वाक्य है इस प्रकार से व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसलिए भाष्य में लिखते हैं कि यस्मा शुक्लपक्षात्मा प्राणम तो जिस कारण से मसात्मक प्रजापति का अवयव विशेष शुक्ल पक्ष को प्राण रूप देखा जा रहा है और वह प्राण शुक्ल पक्षात्मक प्राण सर्वात्मक है तो सर्वात्मक होने से कृष्ण पक्षात्मक भी हुआ तस्मात तस्मात तस्मात् अर्थ है प्राण रूप शुक्ल पक्ष उनके दृष्टि में होने से प्राण दर्शिना येते ते तो येते शब्द से लेना उपासका तो ऋषि ये जो उपासक ऋषि है या समुच्चय के फल में दृष्टि रखने वाले हैं समुच्चय का फल ब्रह्मलोक ये भी शास्त्र दृष्ट है प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अदृष्ट है नहीं देखा जाता तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात और शास्त्र प्रमाण से ज्ञात जो ब्रह्मलोक समुच्चय का फल और उसी में जिनकी दृष्टि है उन्हें कहा गया यहां पर ऋषि और ये कौन से ऋषियों की समुच्चय के फल में दृष्टि रहेगी जो इष्टादि कर्मों के साथ साथ उपासना भी करते हैं इसलिए यहां पर ये ते शब्द का अर्थ निकल रहा है ये ते सर्व नाम है वे पूर्व में जो बताया गया शुक्ल प्राण इस वाक्य के द्वारा शुक्ल पक्ष में प्राण दृष्टि उस शुक्ल पक्ष में प्राण दृष्टि करने वाले का परामर्शक होगा ये ते ए सर्वनाम उपासकों का इसलिए उपासक ऋषि ऋषि का अर्थ है शास्त्र में शास्त्रार्थ में दृष्टि है जिनकी शास्त्रार्थ देखने वाले और शास्त्र है समुच्चय का विधान करने वाला उपास ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन बताने वाला वचन शास्त्र कहलाएगा और उसका फल केवल उपासना या समुच्चय उपासना का फल वो हो गया ब्रह्मलोक और वो है उसमें है दृष्टि जिनकी उसको जो देख रहा है अपने प्राप्य के रूप में वे हो गए ऋषि और ये ते शब्द ने बताया प्राण उपासका का ऋषय इसलिए ये लिखते हैं कि तस्मात्णदर्शिना ये ते ऋषय ये कार्थ कर दिया प्राण दर्शीन ऋषय यानी वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति की कामना वाले और कृष्ण पक्षे भी इष्टम यागम कुर शुक्ल पक्ष एवं कुरंती तो कृष्ण पक्ष में इष्टादि कर्म करते हुए भी माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए कृष्ण पक्ष में कर्म शुक्ल पक्ष में ही अनुष्ठित हुए तो शुक्ल पक्ष एवं कुरंती क्यों तो कहते प्राण व्यतिरेके कृष्ण पक्ष तैर न दृश्यते यत तो जिस कारण से प्राण से अलग कृष्ण पक्ष को नहीं देखते हैं। शुक्ल पक्षात्मक प्राण को सर्व देखते हैं न सर्वात्मक देखते हैं तो सर्व के अंदर कृष्ण पक्ष भी आ गया और इतरे तू इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ये तत्त स्तुत्यर्थम इत्यादि से इससे पहले टीका में थोड़ा इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार इसे देखिए सर्वं एव च प्राण सर्वात्मक पश्य प्राणव्यतिरेक तैर न दृश्यते जिस कारण से सर्वं यानी एव सर्वात्मक प्राण को किसी से भी भिन्न नहीं देखते से भी भिन्न नहीं देखते पक्षात्मक प्राण को देखते हैं और यस्माच प्राण व्यति न कृष्ण पक्ष तैर न दृश्यते तो जिस कारण से प्राण से अलग उन्हें कृष्ण पक्ष प्रतीत नहीं हो रहा है उसी कारण से क्या होगा कि आ, वे कृष्ण पक्ष में इष्टादि कर्म करते हुए भी शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं ये माना जाएगा ये उनकी प्रशंसा हुई तस्मात तस्मात्तिवय आगे है टीका में कि प्राणस्य से शुक्ल पक्षात्मकवात कृष्ण पक्षादी सर्वजगत प्राणात्म प्राण द्वारा कृष्ण पक्षी शुक्लपक्ष सति कृष्णे कुरनों प्रकाशात्मके शुक्ल एवं कुरंती शुक्ल पक्षे प्राणत्व ज्ञान से स्तुति ही इत्यर्था। अर्थ निकलता है कि प्राणस्य से शुक्ल पक्षात्मकवात प्राण है शुक्ल पक्षात्मक ऐसा शुक्ल प्राण इससे कहा गया और वो प्राण जो है शुक्ल पक्षात्मक जिसको बताया गया वह आ, सर्वात्मक है तो कृष्ण पक्षादि सर्व जगत प्राणात्मत्वात, तो कृष्ण पक्षादि रूप जो सारा जगत है वह प्राण से अभिन्न है प्राणात्मक है का अर्थ है इसलिए प्राण द्वारा प्राण के द्वारा सारा जगत शुक्ल पक्षात्मक हो जाएगा तो कृष्ण पक्ष भी शुक्ल पक्षात्मक हो जाएगा प्राण द्वारा तो प्राण द्वारा कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्ष सति कृष्णे कुरंतो भी तो कृष्ण पक्ष में इष्टादि कर्म करने पर भी प्रकाशात्मक शुक्ल पक्ष में ही वो इष्टादि कर्म हो रहे हैं ऐसा माना जाएगा शुक्ल पक्ष प्राणत्व ज्ञान इस प्रकार ये शुक्ल पक्ष में प्राण प्राण का अर्थ है प्राण रूप से उपासना शुक्ल पक्ष की इसकी स्तुति हुई शुक्ल पक्ष प्राणत्व तो ज्ञान स्तुति का अर्थ लेना शुक्ल पक्ष की प्राण दृष्टि से उपासना की स्तुति ये हुई तस्माते ऋषय शुक्ल एवं इष्ट कुर से अब केवल कर्म की निंदा की जा रही है वो भी इसी उपासना की प्रशंसा के लिए इस प्रकार का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की एक स्तुत्य ज्ञानरहित इतरे इति तो एक तत्त स्तुत्यर्थम एवं इसमें एक शब्द से ग्राह्य है शुक्ल पक्ष की दृष्टि से उपासना जिसकी स्तुति तस्मादय शुक्ल इष्टम कुरंती से की गई उसी शुक्ल पक्ष की प्राण दृष्टि से उपासना की स्तुति के लिए ही जो उपासक नहीं है ज्ञान रहित का अर्थ है अनुपासक है उपासना नहीं करते ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना और उपासना से यहाँ पर लेना है प्राण उपासना तो जो प्राण उपासना नहीं करते हैं वे हो गए ज्ञान रहित उनकी निंदा की जा रही है केवल कर्मी ज्ञान रहित हो गए केवल कर्मी तो केवल कर्मी की निंदा की जा रही है यस्त इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति पश्यन्ति इति एव तो इतरे लक्षण प्राण अनुपासका प्राणम न पश्यन्ति तो सर्वात्मक प्राण का शुक्लपक्ष में दर्शन नहीं करते हैं तो अदर्शन लक्षण कृष्णात्म एव पश्यन्ति तो अदर्शन यानी अज्ञान अंधकार उपासना नहीं कर रहे हैं तो अनुपासक हैं तो उपास्य प्राण का ज्ञान उनके अंदर नहीं है तो अंदर है उपास्य प्राण का अज्ञान रूपी अंधकार अंतस अंधकार हुआ वो और कृष्ण पक्ष में बाहर रात्रि में अंधकार होता है इसलिए समानता है दोनों में तो आदर्शन लक्षणम कृष्णात्मानम एवं पश्य तो अंधकारात्मक जो कृष्ण पक्ष है उसी को मात्र देखते हैं इसलिए उनके द्वारा चाहे शुक्ल पक्ष में भी कोई इष्टादी कर्म हो रहा है तो माना जाता है वह अंत अंधकार रूप कृष्ण पक्ष में ही किया जा रहा है तो इतर इतरे इतरे का अर्थ है केवल कर्मेण उपासना रहिता। इतर, इतर पक्षे एव कुर शुक्ल कुरि भले ही भौतिक दृष्टि से शुक्ल पक्ष में उनके द्वारा कर्म किया हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन अंतस अंधकार से युक्त ही उनके लिए वो शुक्ल पक्ष है इसलिए कृष्ण पक्षात्मक ही है उसी में वो हो रहा है ये निंदा हुई थोड़ी टीका है इसे देखिए इतर, इतर इसका अवतरण लिख रहे थे टीकाकार यह अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का अर्थ कर रहा है कि ये तो सर्वात्म प्राण न पश्यत्षा शुक्लपक्ष प्राण्ञा अज्ञात्मक सन कृष्णपक्ष आपद्यते अतः शुक्ले कवंत प्रकाश रहिते कृष्णे इति ते क्वती तो ये तो सर्वात्म प्राणम् न पश्यन्ति सर्वात्मक प्राण की उपासना नहीं करते हैं जो क्यों तो अनुपासकत्वात् अज्ञात अतः शुक्लपक्षणा तो उनके द्वारा शुक्लपक्ष को प्राण रूप से नहीं देखा जा रहा है, उन्हें शुक्ल पक्ष प्राण रूप से अज्ञात है और अज्ञान सन कृष्ण पक्ष आपद्यते इसलिए अज्ञान रूप हो करके यह शुक्ल पक्ष उनके लिए कृष्ण पक्ष रूप ही बन जाता है। कृष्ण पक्ष में अंधकार रहता है और शुक्ल पक्ष के समय भी अंतस अंधकार उपास्य प्राण विषयक अज्ञान रूप उनका समाप्त नहीं होता वो बना ही रहता है शुक्ल पक्ष में भी कृष्ण पक्ष के तरह अज्ञान रूप ही अंधकार उसके कारण माना जाता है प्राण रूप से नहीं देखा जा रहा है जिस शुक्ल पक्ष को ऐसा शुक्ल पक्ष उन केवल कर्मियों के लिए कृष्ण पक्षात्मक ही है तो अज्ञात्मक सन कृष्ण आपद्यते आपद्यते क्रियापद का करता है शुक्ल पक्ष तो शुक्ल पक्ष अज्ञात्मक होने से केवल कर्मी के लिए प्राण रूप से अज्ञात होने से अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत्त होने से क्या होगा कि वह कृष्ण पक्ष रूप ही माना जाएगा कृष्ण पक्षात्मक ही है अतः शुक्ले कुंतोपी तो इसलिए शुक्ल पक्ष में कर्म करने पर भी अदर्शनात्मकवात प्रकाश रहिते कृष्णे एवं कुरंती तो शुक्लपक्ष में कर्म होने पर भी वह शुक्ल पक्ष में कर्म करने वाला आज्ञान रूपी अंधकार से युक्त होने से प्रकाश रहिते कृष्णे एवं कुरंती तो ज्ञान रूपी प्रकाश से रहित होने के कारण वो कृष्ण पक्ष ही में हो रहा है यह माना जाएगा इति ते निंदे ते यानी केवल कर्मी अनुपासका निंदंते उनकी निंदा की जा रही है किस लिए निंदा है तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं निंदा ऐसा निंदा तो होती है निंद्य को त्यागने के लिए तो केवल कर्म की निंदा की जा रही है का अर्थ इष्टादि कर्म करना छोड़ दे इस उद्देश्य नहीं अपितु कर्म के साथ साथ उपासना भी करे इस उद्देश्य ये तीन नंबर में कहा जा रहा है कि निंदा च ऐसा केवल कर्म प्रहाने न समुच्चय इति अवधेय ये निंदा जो इस वाक्य से हुई वह केवल कर्म का परित्याग करने के लिए नहीं अपितु केवल कर्म न करके समुच्चय कर ले उपासना भी कर ले साथ साथ हां? हां केवल कर्म करने से फल होगा लेकिन निकृष्ट फल होगा ब्रह्मलोक की अपेक्षा निकृष्ट है स्वर्गलोक वहां जाएगा कृष्ट और श्रुति चाहती हैं उत्कृष्ट फल प्राप्त कर ले इसलिए समुच्चय करें तो निंदा से ऐसा केवल कर्म प्रहाने न समुच्चय प्रवर्तनाय तो समुच्चय अनुष्ठान कराने के लिए केवल कर्म की निंदा श्रुति कर रही है और ये जो वाक्य हैं इतर इतरस्म कृष्णपक्षे एव कुर सुक्ले कुर भाष्य में इसका अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा कि उक्तम अर्थम अर्थ करोति इतर इति तो जो श्रुति में अंतिम वाक्य है इतरे इतरस्ट इसी वाक्य का वह अर्थ है जो पूर्व में भाष्कर भगवान ने बताया ए ये दिखाने के लिए भाष्कर भगवान ने भाष्य में अंतिम वाक्य लिखा इतर इतरस्विन इतरस्विन का अर्थ कर दिया कृष्ण पक्षे एव कु शुक्ल कुरंत के तो इतरे यानी अनुपासका अब ये जो मासात्मक प्रजापति है ये भी दीन रात्रि का समूह रूप है इसलिए दिन और रात उसके अवयव हैं मासात्मक प्रजापति के तो जैसे संवत्सरात्मक प्रजापति के बारह मास अवयव होने से संवत्मक प्रजापति को बताया गया अपने प्रत्येक अवयव में अंतर्भूत स्थित ऐसे ही मासात्मक प्रजापति को बताया जा रहा है उसके अपने दिन रात्रि रूप अवयवों से अवयवों में स्थित विद्यमान लिए का उच्चारण कर इशिगिडिडिणकल अहोरात्रो वै प्रजापति तस्ह प्राणो रात्रि वा येते प्रस्क ये, ये थ्या थ्या रत्या युज्य ब्रह्मचर्य रत्या यद्रात्रौर तो अहो तो रात्रो वे प्रजापति इस वाक्यस्थ प्रजापति शब्द से लेना है मूल प्रजापति को नहीं अपितु मिथुन मूल प्रजापति की जो उपाधि है समष्टि सूक्ष्म शरीर ओतो रहेगी फिर उसका कार्य जो रही प्राण वो भी रहेगी और मिथुन का कार्य संवत्सर वो भी उपाधि रहेगी पूर्व में बताई हुई जितनी और संवत्सर की भी के अवयव रूप उपाधि जिसे मासात्मक प्रजापति पूर्व में कहा वो भी और उन क्रम से अभी तक मास रूप से परिणत हुआ जो प्रजापति यानी इतनी उपाधि वाला मूल प्रजापति वो यहां पर प्रजापति शब्द से ग्राह हैं मासात्मक प्रजापति वह मासात्मक प्रजापति भी अपने जो अवयव हैं दिन रात उसमें विद्यमान है जैसे संवत्सरात्मक प्रजापति मासों में विद्यमान है ऐसे मासात्मक प्रजापति अपने अवयव अह यानी दिन और रात्र यानी रात्रि इनमें अवस्थित है का तदात्मक है मासात्मक प्रजापति को दिन रात्रि रूप कहा गया और तस् अहरेव प्राणो तो तस्य यह सर्वनाम परामर्शक है अहोरात्रात्मक प्रजापति का प्रजापति मासात्मक मात्र नहीं रहा मास के भी जो अवयव हैं दीन रात्रि तदात्मक हो गया ना इसलिए यहां पर तस् शब्द से लिया जाएगा दीन रात्रि रूप जो प्रजापति है अहोरात्रात्मक जो प्रजापति है उसके भी उस, उसकी मिथुन रूपता को बताने के लिए दो अवयव बताए जा रहे हैं अहोरात्रात्मक प्रजापति के वो है अह और रात्रि दी रात्रि का समूह ये हो गया एक प्रजापति और उसके दो अवयव हो गए दीन और रात उसमें से दीन में प्राण की दृष्टि करनी है मूल मिथुन अंतपाती जो प्राणात्मक अंश है वह आदित्य रूप है आदित्य प्रकाशात्मक है और दिन भी प्रकाशात्मक है इसलिए अहोरात्रात्मक प्रजापति का दिन रूप जो अवयव है उसे प्राण रूप समझे प्राणात्मक समझे और तस्य रात्रि रेव रई और अहोरात्रात्मक प्रजापति का रात्रि रूप जो अंश है उसे समझे कि वह रई है यानी चंद्रमा है अन्न है ऐसा अब ये दीन में प्राण की दृष्टि का विधान हुआ ना, ये कहा कि दीन अहो अहोरात्र रूप प्रजापति का दीन रूप जो अवयव है वह प्राण रूप है और प्राणों की रक्षा सर्वोपरि है और उस प्राणात्मक दीन की सुरक्षा रहनी चाहिए सुरक्षित रहना चाहिए और दीन को यदि दी व्यर्थ के कर्मों में व्यतीत करते हैं तो माना जाता है हमने अपने प्राणों को ही एक प्रकार से व्यर्थ गमा दिया हनन किया प्राणों का इस दृष्टि से ये कहा जा रहा है दीन में प्राणात्मक दीन में मैथुन के न, मैथुन का निषेध किया जा रहा है कि येते येते वा ये, ये रत्या तो ये दीवार रत्या ये येते प्राणम वही ये प्रसकती ऐसा अनु है तो जो दिन में आपस में संबंध स्थापित करते हैं वे एक प्रकार से प्राणम प्रस्कन्दी प्रस्कन्दंती का अर्थ है अपने शरीर से निकालते हैं प्राणों को का अर्थ है आत्महत्या करते हैं आत्महत्या करने का अर्थ होता है स्थूल शरीर से प्राणों को निकालना ये तो प्रकार है मरना आत्महनन कहलाता है श्थूर, अपने स्थूल शरीर से अपने प्राणों को अलग करना यही आत्महनन है आत्महत्या है तो एक प्रकार से वे आत्महत्यारे हैं। कौन तो जो दिन में मैथुनाचरण करते हैं और कहते हैं यद रात्रो रत्या संयुजंते तत् ब्रह्मचर्य एवं तो रितो भार्य उपेयात ये गृहस्थ के लिए विधान है उसके अनुसार श्रुति कहती है कि शास्त्र सम्मतो जिनमें ये संबंध होता है वो रात्रि रखते हैं तो एक प्रकार से वो गृहस्थ का ब्रह्मचर्य ही माना जाता है इसका थोड़ा भाष्य है इसे देखिए सोपी मासात्मा प्रजापति स्वावयवे अहोरात्रे परिसमाप्यते पूर्ववत ये जो मासात्मक प्रजापति है यह भी अपने जो दीन रात्रि रूप अवयव हैं उनमें परिसमाप्यते परिस उसी में समाहित हो जाता है निहित हो जाता है पूर्ववत यानी जैसे संवत्मक प्रजापति अपने अवयव मासों में निहित हुआ गंगा के उदाहरण से और तस्यापि अहरेव प्राणों उस अहोरात्रात्मक प्रजापति का एक अवयव विशेष जो दीन है उसमें प्राण की दृष्टि करनी है प्राण कौन है तो कहते अत्ता अग्नि वो अत्ता है यानी आदित्य रूप है अग्नि रूप है और रात्रि रेव रई पूर्ववत अर्थ है रई यानी चंद्रमा अन्न इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं रई पूर्ववत इति पूर्वत रई अन्नम चंद्रमा इतर्थ रात्रि में रई की दृष्टि यानी अन्न अर्थात चंद्रमा की दृष्टि करनी है अब प्राणम अहरात मानम इत्यादि का उत्तरण लिखते हैं टीकाकार अन्नह प्राण तोक्ति प्रसंगात अन्हि मैथुनम निषेधति दीन में प्राण रूपता बताने के कारण श्रुति के द्वारा दीन में प्राण रूपता को बताया गया इस प्रसंग से आस्तिकों को श्रुति कह रही हैं दीन में मैथुन न करें तो प्राणम मानम वा येते ये प्रसकन्नती क्रियापद है उसका अर्थ कर दिया निर्गमयंती और निर्गमयंती का कर्ता कर्म है प्राणम और कर्ता है ये दीवार संयुजंते इसमें यानी येते कर्ता है येते शब्द से ग्राह्य तो कहते हैं ये लोग प्राणम प्रस्कन्दी का अर्थ है निर्गमयंती निर्गमयंती का अर्थ है निकालते हैं जैसे कोई अपने घर के सदस्य को घर के नियमों का पालन न करने वाले को घर से निकाल देते हैं ऐसे वे लोग अपने सर्वात्मक प्राण को अहरात्मक प्राण को एक प्रकार से अपने शरीर से निकाल रहे हैं शोषयंती स्कंदी धातु दो अर्थ में है गति अर्थ में भी और शोषण अर्थ में भी तो गति अर्थ में जब ये करते हैं तो निर्गमयंती अंतर्भावित नि्यर्थ मान करके ये अर्थ कर दिया और या तो शोषयंती यानी सुखाते हैं प्राणों को क्षीण कर देते हैं दुर्बल बनाते हैं शिथिल करते हैं स्वात्मनो विच्छिद्यपन निर्गमयती शोषयंती का भी अर्थ कर दिया तात्पर्याथ की अपने शरीर से एक प्रकार से अलग करके अपनयंती का अर्थ है नाश कर देते हैं के तो हैं ये दिवा रत्या रतया रतिकारणभूतया सह स्त्रिया संयुजते मैथुनम आचरती मूढ़ा ये हुआ आगे कहते हैं एवम् यत तात्पर्याथ बताते हैं प्राण वाएते प्रस्खंदी इदी वाक्य की यत एवं तस् कर्तव्य प्रतिषेध प्रसंगिक दिन में मथुराचरण का निषेध है यदरात्र संयुजते रिया ऋतौ्रह्मचर्य तत्व प्रशस्तत्वात् रितो ऋतौ भार्गमन इति गृहस्थ के लिए भार्यागमन समय पर प्रशस्त होने से विधि होने से ये कहा जा रहा है ये उसका गृहस्थ का एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है अयम अपि प्रासंगिको विधि ये भी कोई प्रकृत अर्थ नहीं है प्रासंगिक विधान है और आगे कहते हैं प्रकृत तो उचते तो प्रकृत अर्थ क्या है तो टीका में टीकाकार कहते प्रकृतम इति कुतो हवा इमा प्रजा, प्रजा प्रजायन्ते पृष्ठमर्थ प्रकृतम शब्द का अर्थ निचलता है कबंधी के द्वारा पृष्ठ अर्थ कबंदी ने पूछा कि कुत, कुतो हवा इमा प्रजा प्रजान्ते प्रजा प्रजा के कारण को पूछा यह प्रकृत अर्थ है और बाकी सब जो है टीकाकार करते हैं पूर्वोक्तम सर्वे उपयोगितया उक्तम बाकी वो प्रजापति ने मिथुन को उत्पन्न किया वहां मिथुन से लेकर के यहां तक अहो अहोरात्रो वे प्रजापति इत्यादि ये सब प्रश्न के उत्तर के लिए उपयोगी होने के कारण कथन है वह प्रकृत नहीं है तो पूर्वोकम सर्व ये तद उपयोगितया उत्तम न तो साक्षात प्रकृतम इसलिए उसे सीधे प्रकृत नहीं समझना तो प्रकृतं तो उच्ते क्या हुआ तो कहते सो अहो अहोरात्रात्मक प्रजापति ब्रिही यवादी अन्नात्मना व्यवस्थित ये जो मूल प्रजापति ही परंपरया आ, मिथुन क्रम से लेकर के संवत्सर मास तथा अहोरात्रात्मक बन गया और ये अहोरात्रात्मक प्रजापति भी वृहयवादी जो अन्न है उस रूप से अवस्थित होता है दिन रात मिला करके जो जीवन उपयोगी अन्न है उसको पकाते हैं केवल दिन ही दिन रहे तो भी किसान के द्वारा बोया गया अनाज पकेगा नहीं रात्रि न हो तो और खाली रात्रि रात्रि हो दिन न हो तब भी नहीं पकेगा इसलिए अहोरात्र समूह वृहयवादि रूप अन्न का मिलकर के पाचक बन जाते हैं पकाते हैं खेती को फसल को तो एक प्रकार से ये दिन रात रूप जो प्रजापति हैं यही वृहयवादि अन्न रूप बन करके अवस्थित हैं इसे अन्नम प्रजापति इत्यादि चौदहवी कंडिका में बताया जा रहा है और उस फिर यानी अभी तक मूल प्रजा प्रजापति को क्रम से अहोरात्रात्मक बताया अब अहोरात्रात्मक प्रजापति को भी अन्नात्मक बताया जाएगा और फिर वो अन्नात्मक प्रजापति से भी कैसे प्रजाउत्पन्न होगी तो उसे रक्तादि सप्त धातु रूप बताया जाएगा अरुण सप्त धातु से प्रजा का निर्माण होता है यह बताया जाएगा सप्तम धातु से चौदहवीं कंडिका की चर्चा हम लोग कल कल तो अनाध्याय रहेगा परसों करेंगे ओ भद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम्चरांगे सुषुवा गुशस्तनूषेमदेवितय